तो अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण में अयथार्थ अनुभव का निरूपण किया जा रहा है अयथार्थ अनुभव के तीन प्रकार बताए गए संशय तर्क भेद से संशय का लक्षण किया गया एक धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम संशय और उदाहरण बताया गया स्थानुर पुरुषो इति तो ये जो संशय का लक्षण है संशय के लक्षण में एकस्मिन धर्मिणी ये धर्मिणी शब्द है वो बता रहा है विशेष्य को तो एक ही विशेष्य में विरुद्ध जो अनेक धर्म हैं उनके संसर्ग को विषय करने वाला ज्ञान और वो ज्ञान कितने संशयात्मक ज्ञान कितने हैं एक ही है ज्ञानम ये एक वचन है ना एक ही ज्ञान में एक पदार्थ में परस्पर विरोधी अनेक धर्म विशेषण मन रहे हैं विशेष हैं एक और विशेषण मन रहे हैं अनेक धर्म और वे अनेक धर्म भी कैसे हैं सजातीय नहीं हैं अभी तो विरुद्ध हैं विपरीत हैं और नाना हैं अनेक हैं तो अनेक परस्पर विरोधी धर्म विशेषण हैं और विशेष हैं एक धर्मी इसलिए एक स्वीन धर्मिणी में भी एक वचन है सप्तमी का और ज्ञानम में भी एक वचन है तो ऐसा ज्ञान ऐसा एक ज्ञान संशय कहलाता है जिस ज्ञान का रूप विषय तो एक है और उस एक विशेष्य में अनेक विशेषण हैं और वे अनेक विशेषण एक दूसरे के विरोधी हैं तो एक दूसरे के विरोधी अनेक विशेषणों को एक पदार्थ में आ, बताने वाला उन अनेक पदार्थों के अनेक परस्पर विरोधी धर्मों के आ, संसर्ग को एक धर्म में विषय करने वाला जो एक ज्ञान वह संशय कहलाता है तो जब परस्पर विरोधी अनेक धर्म हैं तो निश्चित हैं उसमें जो धर्मी हैं यानी विशेष्य हैं उसमें परस्पर विरोधी अनेक धर्म तो रह नहीं सकते जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक स्थान पर युगपत, एक साथ रह नहीं सकते और संशय ऐसे ही पदार्थों को विषय कर रहा है, जो परस्पर विरोधी हैं और एक ही विशेष्य में विशेषण के रूप में उन परस्पर विरोधी अनेक धर्मों को विषय बना रहा है इसलिए इसे इस ज्ञान को कहा जाएगा अयथार्थ ज्ञान यदि किसी को भूतल में भूतलम अंधकार प्रकाश प्रकाशवच्च ऐसा ज्ञान हो रहा है तो इस ज्ञान को यथार्थ ज्ञान माना जाएगा क्या क्योंकि अंधकार और प्रकाश युगपत एक स्थान पर रह नहीं सकते उनका निवर्त निवर्तक भाव होने से विरोध होने से और परस्पर विरोधी अंधकार प्रकाश को एक ही भूतल में विषय करने वाला ज्ञान जैसे अयथार्थ अनुभव है यथार्थ अनुभव वो नहीं है तो संशय भी वैसा ही है परस्पर विरोधी अनेक धर्मों को एक ही आश्रय में विषय कर रहा है ज्ञान तो उस ज्ञान को कहा जाएगा परस्पर विरोधी अनेक धर्मों से विशिष्ट धर्मिक ज्ञान को कहा जाएगा संशय वह हो जाएगा अयथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान तो सजातीय अनेक धर्मों को एक धर्म में विषय करने वाला हो सकता है वो यथार्थ ज्ञान हो सकता है लेकिन परस्पर विरोधी जो धर्म एक साथ एक अधिकरण में रह नहीं सकते ऐसे धर्मों को एक ही अधिकरण में विषय करने वाला ज्ञान यदि हो रहा है तो वह ज्ञान माना जाएगा यथार्थ नहीं है और वो अनुभव है तो जिसमें यथार्थ ज्ञान का लक्षण न घट है और अनुभव हो तो अनुभव तो दो ही प्रकार का है यथार्थ यथार्थ। और जिसमें यथार्थ अनुभव का लक्षण घट नहीं रहा है और है अनुभव तो फिर वो कौन सा अनुभव होगा अयथार्थ ही अनुभव होगा तो इस प्रकार ये अयथार्थ अनुभव है कौन संशय परस्पर विरोधी अनेक धर्मों को एक ही आ, धर्म में स्थूलादि धर्मी में विषय करने वाला ज्ञान वो माना जाएगा अयथार्थ ज्ञान उसमें परस्पर विरोधी अनेक धर्मों में से जिन धर्मों का अभाव वहाँ रह रहा है जैसे स्थानों में पुरुषत्व धर्म का अभाव रह रहा है तो पुरुषत्व धर्माभावती स्थानों पुरुषत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है ना ये अयथार्थ ज्ञान है और यहाँ ये स्थानुर्वा पुरुषोवा में ये एक ही ज्ञान होने से पुरुषत्व भी विशेषण मन रहा है पुरुषत्व अभावती पुरुषत्व अभावत्त स्थानु विशेषक पुरुषत्व प्रकारक ज्ञान अयथार्थ अनुभव है और वो ज्ञान है ये संशय जैसे सर्पत्व अभावान रज्जु में सर्पत्व प्रकार रज्जु विशेषक सर्पत्व प्रकारक ज्ञान ये अयथार्थ ज्ञान है ऐसे अयथार्थ ज्ञान ये संशय भी हैं उसमें घटाते समय जो धर्म उसमें नहीं है उसका अभावान उसे मानना पुरुषत्व धर्म स्थानु में नहीं है तो पुरुषत्व धर्माभावान स्थानु हैं और उसमें पुरुषत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है ये संस्यात्मक ज्ञान हाँ हा, पुरुषत्व का अभाव है स्थानों में पुरुषत्व का अभाव है स्थानुत्व तो रहता है वहाँ परमार्थ वस्तुतः तो स्थानुत्व तो रहता है पुरुषत्व नहीं रहता है तो पुरुषत्व अभावान स्थानों में पुरुषत्व प्रकारक ज्ञान ये अयथार्थ ज्ञान है तो पुरुषत्व भी वहां विशेषण बन रहा है तो पुरुषत्व भी विशेषण बनने के कारण माना गया ये अयथार्थ ज्ञान है उन संशयात्मक ज्ञान उसमें पुरुषत्व अभावान में पुरुषत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है और ये दो ज्ञान नहीं है एक ही ज्ञान है और एक ज्ञान है तो निश्चित है कि जो धर्म नहीं है वहां पर उसमें उस धर्म विशिष्टतया ज्ञान उसका यह अयथार्थ ज्ञान कहलाएगा हाँ वो में रहते है। हाँ तो स्थानु है, तो हाँ स्थानुत्व और पुरुषत्व ये परस्पर विरोधी दो धर्म हैं है, और इन दोनों को भी विषय करने वाला ज्ञान है तो ये उभय धर्म को विषय करने वाला ज्ञान संशय कहा जा रहा है ये ये एक ही ज्ञान है केवल स्थानुत्व को विषय करने वाला ज्ञान तो हो गया यथार्थ ज्ञान केवल पुरुषत्व को विषय करने वाला ज्ञान और यथार्थ ज्ञान और स्थानुत्व पुरुषत्व उभय को विषय करने वाला ज्ञान वो संशय है, तो है।, तो है। यानी यथार्थ यथार्थ दोनों हैं ये आप कह रहे हैं लेकिन जो स्थानों में स्थानुत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है वो तो यथार्थ है लेकिन दो ज्ञान हो तब एक यथार्थ धर्म और एक अयथार्थ धर्म दोनों विषय हो रहे हैं एक साथ एक ही ज्ञान के यदि ज्ञान के दो अंश कर लें तब तो माना जाएगा कि वो दो ज्ञान हैं लेकिन यहाँ एक ही ज्ञान है एक ज्ञान होने के कारण इसे किस कोटि में रखेंगे यथार्थ कोटि में तो रखा नहीं जा सकता यथार्थ अनुभव कोटि में तो रखना पड़ेगा और अनुभव है दो ही प्रकार का होता है तो फिर रखना पड़ेगा दूसरी कोटि में पहले कोटि में आ नहीं सकता पहला तो है त, आ, तद्वत प्रकारक तद्वत विशेषक तत्प्रकारक ज्ञान वो अनुभव है यथार्थ अनुभव है, वो ये नहीं हो सकता ये अलग अलग स्थानुत्व और पुरुषत्व विषय नहीं बन रहे हैं एक साथ दोनों विषय बन रहे हैं युगपथ स्थानों में स्थानुत्व पुरुषत्व इन दोनों परस्पर विरोधी धर्मों के वैशिष्ट्य को विषय कर रहा है स्थानुर पुरुषोवा यह संस्यात्मक ज्ञान यह अलग अलग दो ज्ञान नहीं है दो वृत्तियाँ नहीं हैं दो ज्ञान होते तब तो एक प्रमा और एक भ्रम ये कहा जाता विपर्य लेकिन ये एक ही ज्ञान है एक ही ज्ञान होने से प्रमा में तो जाएगा नहीं प्रमाण से ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा नहीं तो हो जाएगा फिर ये अप्रमाही ही अप्रमा होने से अयथार्थ अनुभव कहलाएगा यथार्थ अनुभव में इसका अंतर्भाव नहीं हो रहा है और है अनुभव इसलिए अयथार्थ यथा, अनुभव में उसकी आ, ये की जा रही गिनती तीसरा भेद कोई है नहीं यथार्थ अनुभव का जो दूसरा भेद है विपर्य कहलाता तो ये विपर्य से भी अलग है क्योंकि स्थानुत्व को भी विषय कर रहा है इसलिए विपर्य नहीं है और पुरुषत्व को भी विषय कर रहा है इसलिए प्रमा नहीं है और है अनुभव तो फिर अनुभव तो दो ही प्रकार का है प्रमा और अप्रमा तो अप्रमारूप ही अनुभव कहलाएगा प्रमार। प्रमारूप रूप नहीं है तो क्योंकि तीसरा कोई प्रकार है ही नहीं इसलिए संशय को माना गया उसमें अयथार्थ था अनुभव में नहीं तो तीसरा कोई ना कोई प्रकार होता तो उधर चला जाता का केवल दो ही भेद हो जाते हैं। इस पे तो हो एक ज्ञान है वो एक ज्ञान थोड़ी हुआ फिर एक कालावत एक ज्ञान होता वो तो दो ज्ञान हो गया अलग अलग दो काल में दो समय में हुआ युगपत एक साथ युग पदकार होता है एक ही समय में एक धर्मी में परस्पर विरोधी दो धर्मों को विषय करने वाला ज्ञान ये क्रम भेद ले, क्रम लेंगे यदि काल भेद लेंगे तब तो ज्ञान में भेद हो जाएगा एक को पुरुषत्व का ज्ञान हुआ या एक ही व्यक्ति को एक क्षण में पुरुषत्व का ज्ञान हुआ वो तो भ्रम हुआ विपर्य कहलाएगा संशय कहलाएगा और दूसरे क्षण स्थानुत्व का ज्ञान हुआ वो प्रमा कहलाएगा संशय थोड़ी कहलाएगा तो संशय होता है विचार का प्रवर्तक जिस अर्थ में संशय हो जाए तो उस अर्थ का विचार करता है या पास में चला जाता है प्रकाश आदि लेकर के और दूसरों को संगीत साथियों को पहले पुरुष का यानी चोर का भ्रम हुआ ये पुरुष है कि याने पुरुष यानी चोर चोर रूप पुरुष का ज्ञान हुआ तो चोर के पास तो सीधा नहीं जाएगा ना दस बीस लोगों को ले करके साथ में चला गया टॉर्च वगैरह लगाते हैं तो पास में जब चला गए सब मिलकर के और प्रकाश किया तो स्थानु दिखा वहाँ पर तो अब ये जो ज्ञान हो रहा है ये स्थानुरयम ये परमात्मक ज्ञान है इसको संशय नहीं कहा जाएगा विपर्य भी नहीं कहा जाएगा वो यथार्थ अनुभव कोटि में चला जाएगा संशय से क्या हुआ निर्णय अनुकूल विचार में पास में जाना भी एक विचार है प्रवृत्ति हुई और फिर विचार से यथार्थ निर्णय हुआ तो संशय निवृत्त होगा संशय को अलग अलग दो ज्ञान नहीं समझना और अलग अलग दो समय में होने वाली दो वृत्ति रूप नहीं समझना युगपथ एक पदार्थ में परस्पर विरोधी धर्मों का संबंध प्रतीत हो रहा है ऐसा ज्ञान वो ज्ञान वी आ, क्या नाम है न तो वी पर्याय है वी पर्याय में तो एक ही होता है ये पुरुषी है स्थानों को देख करके निश्चय इसलिए वी विपर्य कोटि में नहीं जा रहा है और तर्क कोटि में भी नहीं जाएगा और यथार्थ कोटि में प्रमा कोटि में भी नहीं जाएगा और है अनुभव तो बचेगा वो अलग ही संशय और ऐसा संशय होता हुआ लोक में दिख रहा है इसलिए इसको अयथार्थ अनुभव कोटि में ही रखा है ऐसा अनुभव नहीं होता हाँ। मान लो यहां स्थानु और पुरुष में ऐसे लग रहा है हाँ आपको जैसे ब्रह्म सूत्र में कोई शब्द आते हैं उनका अर्थ भूमा शब्द है कि भूमा शब्द का अर्थ प्राण है या ब्रह्म है ये संशय हुआ एक ही भूमा पदार्थ को विषय किया जा रहा है और उसमें प्राणत्व और ब्रह्मत्व ये परस्पर विरोधी दो धर्मों के संसर्ग को विषय करने वाला ज्ञान हो रहा है कि भूमा प्राण है या परमात्मा है ये एक वृत्ति है हाँ हाँ एक क्षण एक एक क्षण ऐसा ज्ञान होगा किसी परिचित व्यक्ति के जैसा ही दूसरा व्यक्ति देखा और उसे देख करके संशय हुआ ये कोई वही हमारा परिचित व्यक्ति तो नहीं है वही है या दूसरा है ये जो संशय है ये एक ज्ञान है वो एक वृत्ति बनेगी दो, दोनों को विषय करेगी एक ही वृत्ति में अनेक विषय बनते हुए देखे जाते हैं जैसे हजारों की भीड़ है तो हजार वृत्तियां थोड़ी बनती है वो सारी भीड़ एक वृत्ति का विषय बनती है हा? भीड़ में भी विजातीय का भी भान होता है कि कोई किसी ने सफेद कपड़े पहने हैं किसी ने लाल पहने हैं किसी ने हरे पहने हैं किसी ने काले पहने हैं कोई काला है कोई गोरा है तो एक वृत्ति में अलग अलग धर्म वाले विषय बन जाते हैं अलग अलग धर्म विषय बन जाते हैं परस्पर विरोधी विषय भी एक समय एक वृत्ति बनती है तो यहां पर भी एक ही वृत्ति है ना लेकिन वृत्ति का विषय एक ही रहेगा ऐसा नहीं भी जाती है भी रह सकता है हाँ एक समय बनेगी एक ही वृत्ति इसलिए संशय में दो वृत्तियां नहीं है एक वृत्ति है एक ज्ञान है और वह ज्ञान परस्पर विरोधी अर्थ को भी विषय करता है एक ज्ञान के एक वृत्ति के विषय बनते हैं।, हैं हाँ कहीं हो सकते हैं दाना दाना हाँ हाँ कहीं त्रिकोटि के संशय होता है चतुष्कोटिक तो होता है पंचकोटिक के संशय भी ब्रह्मसूत्र में आया है वो एक ही वृत्ति है पर इसलिए नाना लिखा है ना, दो होते तो दो ही को लिखते विरुद्ध धर्मद्वय विषय निवृत्ति विषय ज्ञान अवगाही ज्ञान वैशिष्ट अवगाही ज्ञान वो संशय करके ऐसा लिखता है नाना लिखा का मतलब कहीं हो सकते हैं तो एक ज्ञान रहेगा उसके विषय विशे, और विशेष से भी एक रहेगा विशेषण अनेक होंगे ऐसे कोई गाय है चितकबरी होती है ना एक साथ गोपिंड को देखते हैं तो उसके जितने भी कलर हैं वो उसमें प्रतीत होते हैं लेकिन लाल काला नहीं काला सफेद नहीं सफेद पीला नहीं और वो ये परस्पर विरोधी रूप जो है एक ही गोपिंड में विषय बन रहे हैं उनके धर्म उनके संबंध को विषय करने वाला एक ज्ञान हो रहा तो वो यानी परस्पर विरोधी अनेक धर्मों के संसर्गों को विषय करने वाला एक ही ज्ञान है और वह अनेक परस्पर विरोधी धर्म से विशिष्ट पदार्थ का ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता यथार्थ नहीं हो सकता यथार्थ नहीं है अनुभव है तो फिर अयथार्थ ही अनुभव होगा इसलिए संशय अयथार्थ अनुभव है और संशय है अनुभव ही लेकिन अयथार्थ अनुभव है ये तीनों अनुभव हैं संशय भी विपर्य भी, भी तर्क भी ये तीनों अनुभव हैं लेकिन तीनों के तीनों अयथार्थ अनुभव है और स्थानुर ये भी अनुभव हैं वो यथार्थ अनुभव हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य प्रत्यक्ष प्रमारूप यथार्थ अनुभव होगा हाँ ये तो निश्चित है थानु, हाँ अथवा हाँ अथवा अर्थ में तो वा अनुचित क्यों है हाँ तो ये है कि ये है अनिश्चयात्मक ज्ञान है हम्म हाँ तो अनिश्चयात्मक अयथार्थ ज्ञान है ये हाँ, हाँ वो संशय है ठीक ही है नहीं है इसलिए अनिश्चय कह रहा हूँ विषय निश्चित नहीं है स्थानु ही है या पुरुष है ज्ञान तो एक है और बाकी यथार्थ ज्ञान में भी विषय का भी निश्चय रहता है ज्ञान भी निश्चयात्मक रहता है अयथार्थ ज्ञान में भी ज्ञान का भी निश्चय है और विषय का भी निश्चय है लेकिन अवास्तविक निश्चय है विपरीत निश्चय है और तर्क में भी एक ही होता है निश्चय और विषय वो अयथार्थ होता है वो अलग बात ये संशय ऐसा है जिसमें एक ज्ञान है विषय अनेक हैं विषयों का निश्चय नहीं है इसलिए ज्ञान भी अनिश्चयात्मक हो गया निश्चित विषय विषय ज्ञान निश्चय कहलाएगा अनिश्चित विषय विषय ज्ञान को अनिश्चय कहा जाएगा तो संशय के संशयात्मक ज्ञान के विषय का निश्चय नहीं रहेगा संसयात्मक ज्ञान का जो विषय है उसका स्थानुत्व रूपेण या पुरुषोत्वन रूपेण निश्चय नहीं होगा कि ये स्थानुत्व विशिष्ट ही है पुरुषत्व विशिष्ट ही है ऐसा निश्चय नहीं होगा जब तक निश्चय नहीं होता तब तक ये संशय रूप ज्ञान कहलाता है फिर इसी के दो रूप परिवर्तित होंगे पूर्व पक्ष और सिद्धांत इसी को तो लेकर के बनता है विचार में तो जो विपरीत कोटि है विपरीत निश्चय पूर्व पक्ष हो जाएगा ये पुरुष ही हैं शुरू में तो हुआ कि ये स्थानु है कि पुरुष है स्थानु तो धर्म वाला है या पुरुषत्व तो धर्म वाला है तो गलत निश्चय वाले ने बता दिया कि ये पुरुष ही है चोर ही है तो फिर गांव वालों को बुला लिया बहुत सारे मिलकर के चले गए डंडे आदि लेकर के चोर होगा तो पकड़ेंगे मारेंगे पास में गए प्रकाश किया तो स्थानु निकला तो स्थानु रयम ये स्थानुत्व तो धर्म का निश्चय हुआ उसमें इदम अर्थ में तो वो हो गया आपका यथार्थ निश्चय तो संशय से ही निकल आते हैं विपर्य भी और प्रमा भी उसमें फिर प्रमाण मूलक जो होगा संशय में कोटि जो प्रमाण मूलक होगी वह प्रमा में चली जाएगी और जो कोटि मूलक होगी उसे भी विपर्य कहा जाएगा बाकी है संसय एक ज्ञान और उसके विषय अनेक हैं और विषय में भी धर्मी एक है और धर्म ही अनेक है और उन अनेक धर्मों के वैशिष्ट रूप एक ही संसर्ग को विषय करने वाला ज्ञान है स्थानुत्व तो विशिष्ट हैं या पुरुषत्तो विशिष्ट हैं तो विशिष्ट में एक धर्म रहेगा वैशिष्ट तो इसमें स्थानुत्व का वैशिष्ट्य है या पुरुषत्व का वैशिष्ट्य है ये जो वृत्ति है ये संशय कहलाएगी और ये संशय अयथार्थ अनुभव में चला जाएगा एक ही ज्ञान होने से द, प्रकार का विशेष का नहीं विशेषण का विशेष हाँ, विशे... तो, हाँ, तो अभाव भी है अभाव भी? हाँ, हाँ, तो पुरुष को देख करके भी कभी स्थानुत्व का भ्रम होता है ये कोई जरूरी नहीं कि रस्सी में ही सर्प का भ्रम होगा सर्प में भी दंड का भ्रम हो सकता है कि नहीं हो सकता है उमहाराजी कहा करते हैं, पहले जंगल में घूमते थे अकेले आश्रम बनने से पहले तो इतना मोटा और लंबा सा सर्प चार पांच फुट ऐसे लेटा हुआ पड़ा था ऐसा और इनको मंद अंधकार हो रहा था और चाहिए थी एक लाठी साथ में थी नहीं लाठी तो लगा कि चलो ये पेड़ के नीचे ऊपर की शाखा कोई टूट करके पड़ी हुई है उठा लेते हैं जितनी ऊंची चाहिए उतनी दिख भी रही है पास में गैर जैसे हाथ पास में किया तो चला गया तो भ्रम निकल गया वो और ज्ञान हुआ कि ये तो सर्प है तो सर्प में भी दंड का भ्रम होता है ना ऐसे पुरुष में भी स्थानुत्व का भ्रम हो सकता है कोई वास्तविक ही पुरुष है और वो खड़ा है बहुत देर से और दूरता के कारण किसी को भ्रम हुआ कि ये स्थान है लकड़हर को और उसको चाहिए लकड़ी और पांच फुट का लंबा स्थानु दिख रहा है तो सोचा चलो इसको काट करके ले आएंगे तो वहां स्थानुत्व का अभाव है स्थानुत्व अभाव पुरुष में स्थानुत्व की प्रतीति हो रही है ना ऐसा भी होता है तो तदवती तत्प्रकारक अनुभव तो यथार्थ है और तद अभावती प्रकारक अनुभव अयथार्थ अनुभव है और वह लक्षण उसका परिष्कार करते समय बताया गया था तद अभावती यानि तद अभाव विशेष्यक और तद अभावत विशेषक प्रकारक अनुभव उसमें तद अभाव शब्द से लीजिए पुरुषत्व का अभाव और पुरुषत्व अभाववत का शब्द से लीजिए स्थानों को पुरुषत्व का अभाववान है स्थानु वो है विशेष्य जिस ज्ञान का पुरुषत्व अभाव वाला स्थानु विशेष्य है जिस ज्ञान में और पुरुषत्व प्रकार है जिस ज्ञान में ऐसा ज्ञान स्थानुर्वा पुरुषोवा यह है इसे कहा जाएगा अयथार्थ अनुभव तो अयथार्थ अनुभव का लक्षण घट रहा है तब भी संशय हो नहीं होता कोई विषय ही नहीं और संशय हो रहा है ऐसा कहीं होगा अन्य विषय का मतलब हाँ और कौन है और कौन होगा जैसे उदाहरण बताऊं ना एक हाथ की हाँ ये है थोड़ा वाक्य स्पष्ट करके शंका ही स्पष्ट नहीं हो पाती आपकी दो व्यक्ति की कल्पना करते हैं जिनकी कल्पना कर रहे वो दोनों नहीं है तीसरा व्यक्ति है वो तो हो सकता है ऐसा तीसरे को देख करके भी दूसरे दो का है हाँ तो ये संशय एक धर्मण विरुद्धना धर्म वैशिष्ट्यवगाही जान संशय यहाणुर्वा पुषो वा अब विपर्य का लक्षण बता रहे हैं मिथ्याज्ञान विपर्य मिथ्या ज्ञान को कहा जाता है विपर्य मिथ्या ज्ञान है विपर्य मिथ्या ज्ञान यानी भ्रम अध्यास जैसे कहते हैं यथा रजतम इति सुक्ति में इदम रजतम ये जो ज्ञान है इसे विपर्य कहा जाएगा ये तो अयथार्थ अनुभव है ये स्पष्ट समझ में आता है संशय और तर्क ये भी अयथार्थ अनुभव है इसको समझने में कठिनाई होती है उसको समझने के लिए आवश्यक है समझना ज्ञान एक है धर्मी एक है और उसमें धर्म ही परस्पर विरोधी अनेक को विषय किया जा रहा है हाँ। एक वृद्धि रहेगी तो विचार हो रहा है पूर्व और सिद्धांत जैसा विचार विचार कोटि में हाँ वुह पोह विचार कोटि में आ रहा है क्योंकि वहाँ ऐसा होगा इस पक्ष की निश्चय की युक्तियाँ भी खोजता है व्यक्ति वैसा होगा उस अर्थ निश्चय के सिद्धानुकूल युक्तियाँ भी मन में आती रहती हैं तो दो परस्पर विरोधी अर्थ के निश्चायक युक्तियों से जो मन में विचारधारा चल रही है उसे ऊहा कहते हैं वो ऊहा पोह है और मिथ्या ज्ञानम विपर्य यथा सुक्तौ इति तर्क का लक्षण हैं व्याप्यारूपेण व्यापकारूप तर्क तो जो व्याप्य पदार्थ हैं उसका आरोप करके व्यापक का आरोप करने का नाम है तर्क अरे ये तर्क भी अयथार्थ अनुभव है हाँ और प्रकार भी एक ही है सुक्ति में रजतत्व प्रकार ज्ञान रजतत्व अभाववती सुक्ति में रजतत्व प्रकार ज्ञान ये अयथार्थ ज्ञान है तो व्याप्यारूपेण व्यापकारूप स्तर्क तुझे से वन्या भाव व्याप्य है ना और धूमा भाव व्यापक है व्यतिरिक व्याप्ति में साध्या भाव व्याप्य होता है साधना भाव व्यापक होता है साधन है धूम साध्य है वन्नी तो वन्नी का अभाव है व्याप्य भाव है व्यापक तो पर्वतों वो वन्यमान धूमात यहाँ पर किसी ने धूम में वन्नी के व्यभिचार की शंका की कि पर्वत में प्रत्यक्ष धूम दिख रहा है तो उसका तो अपलाप नहीं किया जा सकता तो ये कहा कि पर्वत में धूम भले ही रहे पर्वते धूमो अस्तु मास्तु किन्तु वन्नी न रहे का मतलब जहाँ वन्नी नहीं है वहाँ पर भी धूम को रखो ये आशंका हुई इसे कहा जाता है व्यभिचार की आशंका वन्हीं के धूम में व्यभिचार की आशंका हुई कि वन पर्वते वन धूमो अस्तु वनिर्मास्तु अने पर्वत में धूम रहे वन्हीं न रहे अने यानि वान में भी धूम रहे तो जहां वन्नी नहीं वहां धूम रहेगा तो फिर वन्नी का व्यभिचारी हो जाएगा ना वो तो इस प्रकार वन्नी का व्यभिचारी धूम है ये आशंका हुई इस आशंका का निराकरण करने के लिए तर्क का प्रयोग किया जाता है तो ये कहेंगे वन्या भाव रहे का मतलब व्याप्य रहे कह रहे हैं वन्या वन्याभाव रहेगा तो व्याप्य का आरोप किया न तो फिर वो कहेंगे यदि वन्य का अभाव रहेगा तो धूम का भी अभाव ही होगा व्याप्याभावे व्यापक आरोप तर्क तो व्याप्य है वन्याभाव वो यदि रहेगा पर्वत में तो अपने व्यापक धुमा भाव को छोड़कर के नहीं रहेगा व्याप्य का स्वभाव होता है कि वो व्यापक के साथ ही रहता है तो वन्याभाव यदि धुमा भाव का व्याप्य है और वन्याभाव पर्वत में है तो फिर वो अपने व्यापक धुमा भाव को भी बताएगा कि यहाँ धुमा भाव भी है लेकिन प्रत्यक्ष धूम दिख रहा है व्यापक दिख रहा है तो फिर व्याप्य नहीं रह सकता व्यापक का प्रतियोगी दिख रहा है धुमा भाव का प्रतियोगी धूम दिख रहा है तो फिर जो धुमा भाव का व्याप्य वन्या भाव है वो भी व्यापक के न होने से नहीं रहेगा वन्य अभाव नहीं रहेगा अपितु वन्य रहेगा ये व्य शंका का निराकरण करने के लिए तर्क का प्रयोग किया जाता है न ये तर्क है इसे कहा जाता है व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्त तर्क उदाहरण बताते हैं यथा यदि वन्नी न सत पर्वत में यदि वन्नी नहीं रहेगा तो फिर तरही धूमो पी न्यात तो वन्यानि पर्वत में यदि वन्नी नहीं है का मतलब वन्नी का अभाव है यदि तो फिर धूम का अभाव भी मानना पड़ेगा लेकिन प्रत्यक्ष धूम दिख रहा है तो जो अनुभव से सिद्ध है उसका युक्ति से अपलाप कैसे करेंगे का मतलब धूम का तो अभाव नहीं हो सकता तो फिर उन्हीं का अभाव भी नहीं रहेगा हां ये, ये, तो हाँ, हाँ, ये जो तर्क हैं ये अनुमान का सहायक होता है वे विचार शंका का निवर्तक होता है तर्क के अवंतर भेद हो जाते हैं अनुकूल तर्क और प्रतिकूल तर्क ऐसे तो ये वे विचार यदि अनुकूल तर्क हैं तो वह सदहेतु का सहायक बन, बन जाता है, है लेकिन प्रमा में सहायक बन जाता है अयथार्थ ही लेकिन प्रमा में सहायक बन जाता है आ, तो इस प्रकार है कि पर्वत में धूमा भाव का अभाव धूम विद्यमान है और उसमें धूमा भाव का आरोप किया जा रहा है तो धूमा भाव का अभाव वान है पर्वत धूमा भाव के अभाववान यानी धूमवान तो धूमवान पर्वत में धूमा भाव का आरोप आरोप भी ज्ञान है ना आरोप आरोपात्मक ज्ञान हो रहा है आरोप कहते हैं भ्रमात्मक ज्ञान को हाँ हाँ वो जो एक भ्रम है विपर्य उससे अलग ये आरोप है केवल आरोप है भ्रम तो एक निश्चय होता है ये अभी आरोप है संभावना है संभावनात्मक ज्ञान है तो धूमा भाव का अभाव धूमवान पर्वत में धूमा भाव का आरोपात्मक ज्ञान ये अयथार्थ ज्ञान हो जाएगा तद अभाव वद विशेषक तत्प्रकारक ज्ञान है इसलिए इसे कहा जाएगा अयथार्थ ज्ञान तद अभावत इसमें शब्द से लिया जाएगा धूमाभाव को और धूमाभाव का अभाव वो हो गया धूम और तद्वान पर्वत में और तत्प्रकारक यानी धूमा भाव प्रकारक आरोपात्मक ज्ञान वो अयथार्थ ज्ञान है वहाँ प्रत्यक्ष दिख रहा है बाद होता है ना धूमाभाव का तो धूम दिख रहा है इसलिए धूमाभाव का बाद हो जाएगा तो इसलिए माना जाएगा यह अयथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान का लक्षण तो इसमें घट रहा है हाँ। आरोपात्मक ज्ञान है तो व्याप्यारूपेण व्यापकार तर्क यथा यदि वन सियात तरी धूमोपी न सी इस प्रकार ये यथार्थ अनुभव के तीन प्रकार हुए इन तीन प्रकारों में से तीनों का लक्षण और उदाहरण बताया गया अब ज्ञान के जो दो प्रकार बताए गए थे स्मृति अनुभव तो अनुभव के दो प्रकार उन दोनों प्रकारों के अवान्तर प्रकार भेद उनका निरूपण हुआ स्मृति रूप जो ज्ञान हैं उसके अवांतर भेद बताए जा रहे हैं